हेलो बच्चों कैसे हैं आप सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूं मैं आपका हीरा लाल आज मैं आपको जंगल की एक घटना सुनाऊंगा जंगल की एक घटना का नाम लेते ही? आपको लग रहा होगा कि जंगल में खूब सारे पेड़ पौधे कल कल बहते झरने शेर की दहाड़ ऐसे कहीं सारे जानवरों के नाम आ गए होंगे पर आज मैं आपको काना अभियारण्य के बारे में घटी एक घटना के बारे में सुनाऊंगा अभियारण्य तो आप जानते होंगे जहाँ पे कई सारे जीवों को संरक्षित रखा जाता है जैसे शेर चीता भालू खरगोश इत्यादि इनके अलावा देखिए कुछ बच्चे जंगल में घूमने गए थे उनके साथ घटी घटना की जानकारी आपको देता हूँ जिसे हमने बाल पत्रिका चकमक से लिया है और इस घटना को लिखा है अमित कुमार ने काना हमारे देश के उन गिने चुने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जिनमें बाघों के संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ रोज सैलानियों को बाघ दिखाने के लिए भी ले जाया जाता है सुबह के चार पाँच बजे महावत अपने अपने हाथियों के साथ बाघ की खोज में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं जैसे ही किसी महावत को बाघ दिख जाता है तो वे बाघ के महावतों को वॉकी टॉकी से ये सूचना दे देता है एक हाथी पर आमतौर पर छह लोग बैठते हैं। बाघ से लगभग दस मीटर की दूरी बनाकर रखी जाती है ये शो आमतौर पर सुबह दस बजे तक चलता रहता है कृति अपने पिता के साथ बाघ देखने के लिए यहाँ आई थी उस दिन कृति के मम्मी पापा के साथ एक गाइड और दो अन्य सैलानी भी थे दोनों सैलानियों में ऐसी एक उम्र व्यक्ति थे वे गुजरात से आए थे वहाँ कपड़ों का कारोबार था उनका और दूसरा सेलानी एक नवयुवक था जो उनका मैनेजर था हाथी पर बैठने के बाद कृति काफी रोमांचित थी यानी बहुत खुश नजर आ रही थी वह पहली बार खुले जंगल में बाघों घूमते देखने वाली थी इतने में महावत को दूर बाघ दिखी उसे देखते ही महावत ने हाथी को थमने का इशारा किया और सबको चुप रहने का संकेत दिया महावत ने उंगली से इशारा किया खुले मैदान में तीन बाघ आराम फरमा रहे थे। खुशी और रोमांच से कृति की हल्की सी चीख निकल गई। एक माँ और उनके दो शावक शावकों की उम्र लगभग सवा साल थी लग रहा था जैसे वे हाँप रहे हो कृति ने दूर तक पूरे आसमान पर नजर दौड़ाई घास का खुला मैदान और इक्का दुका पेड़ से जंगल का शांत सा शोर, दो हाथियों पर बैठे सैलानी और सामने लेटे हुए तीन बाघ ये दृश्य इतना आकर्षक और रोमांचित था कि देखते ही बनता था किसी के हड़बड़ाने ऐसी अचानक उनका ध्यान टूटा उसके साथ बैठे बुजुर्ग महावत पर चिल्ला रहे थे तुम लोग ठगते हो कहा था जंगल में घूमता हुआ बाघ दिखाया जाएगा पर यहाँ बेहोशी का इंजेक्शन लगा सोए हुए बाघों को दिखा रहे हो गाइड जो 18-19 साल का नवयुवक था को उस व्यक्ति की बात नागवार गुजरी उसने महावत को इशारा किया और महावत ने हाथी को और हाथी ने पैरों से मिट्टी और सूंग में बटोरकर बागिन पर उछाल दी बागिन बिजली की फुर्ती से उठी और दहाड़ उठी दहाड़ने के साथ ही वे हाथी पर झपटी दहाड़ इतनी बुलंद थी की हम तो हम महावत तक का इंजेक्शन लगाकर बाघों को दिखाने वाली बात कही थी पर लापरवाही से बैठे थे बाघिन की धार से वे काप कर नीचे गिर गए कुछ डर और शायद कुछ चोट का असर था कि गिरते ही वो बेहोश हो गए ये सब इतना जल्दी हुआ था की कोई कुछ समझ ही नहीं पाया पर हाथी ने मौके की नजाकत और गंभीरता को समझा और तुरंत ही उस व्यक्ति को अपनी दोनों टांगों के बीच में ले लिया दूसरा हाथी जो सेलानियों को लेकर लौटने के लिए मुड़ा ही था महाव के इशारे पर मुड़कर कर दूसरे हाथी की मदद के लिए खड़ा होगा बाघ इन गुस्से में थी वे उस आदमी पर हमले की फिराक में थी वह बार बार आक्रमण करने की मुद्रा बनाते हुए हाथी आरोप झपटी हाथी थोड़ा सिर जाता वह उस व्यक्ति के बचाव के लिए तस से मचने हुआ वह अपने सूंढ से बाघिन को दूर रखने की भरसक कोशिश कर रहा था स्थिति तब और भी भयानक हो गई जब बाघिन के दोनों शावक भी बाघिन के साथ खड़े हुए ये शावक सवा साल में अच्छी खासी कद काठी और ताकत पा लेते यानी कि बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं उन शावकों के आ जाने ऐसी दोनों हाथियों के लिए मोर्चा संभालना मुश्किल हो गया था दूसरे हाथी की महावत ने अपने हाथी को दोनों शावकों को खदेड़ने के लिए ललकारा तो बाघिन बीच में आ गई। बच्चे अब उस आदमी पर आक्रमण की कोशिश करने लगे थे इस बीच बाघिन ने एक बार फिर जोरदार धाड़ लगाई पूरा जंगल जैसे कांप गया हाथियों का साहस भी पस्त होने लगा दोनों हाथियों पर बैठे लोगों के साथ साथ उनके महावतों की सांसें भी डर और किसी अनहोनी की आशंका में अटकी हुई थी कृति को बहुत डर लगने लगा था अपने डर को भगाने के लिए वो बार बार पीछे की ओर देखती और आंख बंद कर लेती इस बार जब उसने पीछे देखा तो एक बड़े हाथी को अपनी ओर दौड़ता पाया उस पर केवल महावत था उसके पीछे दो और हाथी आते दिखे कृति का भी थोड़ा हौसला बढ़ा बड़े हाथी के चिंगाड़ते हुए करीब आने से मोर्चा संभाल रहे हाथियों का भी हौसला बढ़ गया बड़ा हाथी सूंड उठाकर कर चिंगारते हुए बागिन की ओर लपका बागिन जो अभी गुस्से में थी पंजे से हाथी की ओर वार करते हुए अपनी नियत स्पष्ट कर दी थी पर हाथी अपनी हैसियत अच्छे से जानता था उसने सूंढ से बागिन पर वार किया बागिन छिटककर कुछ दूर जा गिरी ये झटका उसके मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था फिर स्थिर होकर हाथी की ओर देखते हुए जाने लगी हाथी फिर उसकी ओर लपका तो वे भाग खड़ी हुई उसके भागते ही दोनो शावक भी उसकी और दौड़ पड़े उनकी जाते सबकी जान में जान आई तुरंत ही महावतो ने हाथियों को इशारा किया तो वे उस व्यक्ति के चारों घेरा बनाकर खड़े हो गए एक व्यक्ति हाथी से नीचे उतरकर कर वहाँ गिरे व्यक्ति को हाथी पर चढ़ाने की कोशिश में लग गया गाइड और महावत बेहद दुखी और शर्मिंदा थे। उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि बागिन पर मिट्टी फेंकवाने ऐसी इतनी गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी उसके कंधे आरोप मामूली चोट आई थी कहाना राष्ट्रीय उद्यान की ये घटना उन सैलानियों को ताउम्र याद रहेगी रहेंगी भी ये घटना नहीं भूली तभी तो इस घटना के दस साल बाद उससे सुना यह किस्सा उसकी सहेली का भाई लिख रहा है जिसे तुमने अभी अभी सुना है हाँ तो बच्चों ये थी कहानी जंगल की एक घटना आप सुन रहे थे सेका रेडियो का कार्यक्रम बाल इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका चकमक से इसे लिखा था अमित कुमार ने आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नाइन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 फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके मित्र यानी हिरालाल को तो बाय बाय बच्चों बाल चौपाल बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर फिर सारी मस्ती और जानकारिया